परमात्मा का स्मरण करेंगे प्रेमी शिविरार्थी महानुभाव आवाज को अंदर का बढ़ाइए थोड़ा थोड़ी पढ़ाई आवाज उपासना की भी थी मैं हलो कल ईश्वर के साथ संबंध बनाने से संबंध के बारे में कुछ बातें रखी थी उससे संबंधित कुछ स्पष्टता है एक प्रश्न है कि आपने यहां कहा कि शिविर के साथ ईश्वर के साथ किसी एक प्रकार का संबंध बना ले आपने कहा कि पुत्री का भी संबंध बनाया जा सकता है पर ईश्वर तो महान है सबसे बड़ा है और पुत्री की सीमा बहुत छोटी होती है यह कैसे करें ये संबंध थे दो के बीच में परमात्मा और हम आत्मा जीवात्मा जहां पुत्र और पुत्री शिष्य ये शब्द बोले गए थे वो हमारे लिए हैं जब हम परमात्मा को पिता के रूप में या माता के रूप में देखते हैं उस समय अपने को स्वयं को पुत्र या पुत्री के रूप में देख सकते हैं परमात्मा को जिस रूप में देख रहे हैं उससे संबंधित अपने संबंध को भी देखना होता है तो परमात्मा को पुत्री नहीं कहा जा रहा हम स्वयं को पुत्र या पुत्री के रूप में संतान के रूप में देख सकते हैं क्योंकि परमात्मा हमारी उसी तरह पालना करता है जैसे माता पिता करते हैं जैसा आपने निर्देश किया साधक को सर्वप्रथम परमात्मा के स्वरूप स्थिति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मानना चाहिए जिसमें कि वह वर्तमान में या भूत में किसी व्यवहारिक पूज्य व्यक्ति में वह सबसे ज्यादा श्रद्धावान है जैसे माता पिता गुरु आचार्य आदि इस स्थिति में क्या यही धारणा धारण करने वाला साधक भविष्य में उसी व्यक्ति को अर्थात माता पिता गुरु आदि को वास्तव में परमात्मा नहीं मानने लग जाता है जैसे कि भूत में साई बाबा ओशो शंकराचार्य गौतम बुद्ध उक्त तो पुरुषों को उनकी मिथ्या मान्यता मानकर उन्हें भगवान परमात्मा का दर्जा दे दिया जो कि भविष्य में जनसाधारण को बहुत भ्रमित किया ये व्यक्ति न सिर्फ अपनी हानि किया किंतु संसार को भी भ्रमाया ये जो कल आपके सामने ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने की बात रखी थी उसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं था कि हम हमारी माता को परमात्मा समझें या पिता को परमात्मा समझें, गुरु आचार्य को परमात्मा समझें। किसी व्यक्ति को परमात्मा नहीं समझना है नहीं तो वही दोष तो आएंगे जो आपने लिखे हैं इसमें हमें ये अनुभूति बनानी है कि माता क्या होती है उसकी एक झलक हमें सांसारिक माता में पिता में गुरु आचार्य में मिलती है जैसे ये सांसारिक माता पिता हैं, परमात्मा भी वैसा ही ये भी कहने का मतलब नहीं है उस जैसा है कुछ समानता हमारे मन में आए हमारे मन में भाव उठ सके इसके लिए ये संबंध बनाए जाते हैं बाकी परमात्मा जिस तरह का पिता है वैसा तो संसारिक पिता कभी हो ही नहीं सकता परमात्मा जैसी माता है वैसी संसारिक माता कभी नहीं हो सकती यही बात गुरु आचार्य के ऊपर भी लागू होती है सांसारिक अनुभवों की अच्छे अंश में झलक लेकर के अनुभव लेकर के उसको परमात्मा में हम लगाते हैं क्योंकि प्रारंभिक व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति परमात्मा को आत्मा परमात्मा को पिता माता आचार्य के रूप में बोलता रहता है लेकिन अनुभव में नहीं ला को तो जब पिता माता बोले तो अनुभूति भी हमारे साथ में जुड़े इसके लिए ये सांसारिक उदाहरण दिए गए लिए जाते ही अंशों में सांसारिक माता पिता आचार्य हमारी हानि भी कर देते हैं अज्ञानता के कारण से परमात्मा में अज्ञान नहीं है वो कभी भी हमारी हानि नहीं कर सकता इत्यादि भिन्नताए है परमात्मा की श्रेष्ठता सांसारिक गुरु आचार्य से बहुत अधिक है कोई तुलना नहीं है केवल हमें अर्थ की भावना के लिए जब हम इन शब्दों को बोलें तो अर्थ की भावना भी हो सके इतने मात्र के लिए है माता पिता को परमात्मा का रूप मान करके उनको स्मरण करना ये बिल्कुल भी मेरे कहने का अभिप्राय नहीं है ईश्वर से जब कोई संसार के संबंध जोड़ने की बात आती है जैसे माता पिता मित्र आदि तो इनके साथ सुख और दुख दोनों अनुभव किए हैं केवल ईश्वर ही हमें पूर्ण सुखी करता है तो ईश्वर के साथ ये सारे संबंध जोड़ने में कठिनाई हो रही है का कहना बिल्कुल ठीक है ये जो सांसारिक संबंध हैं, जितने भी अच्छे से अच्छे हों वहा सुख और दुख उनसे दोनों हमें मिलते रहते हैं अच्छे व्यवहार भी होते हैं कहीं कुछ बुरे व्यवहार भी हो जाते हैं सुख दुख दोनों उससे जुड़े हुए हैं लेकिन परमात्मा के साथ में दुख नहीं जुड़ा हुआ है तो इसलिए इनको संबंध जोड़ने में जो कठिनाई लग रही है तो सांसारिक संबंध में जहां दुख अज्ञान गलती है उस अंश को परमात्मा के साथ नहीं लगाना है हमें जो अच्छा अंश है जो परमात्मा में घट सकता है केवल उतना ही भाग लेना है सांसारिक संबंध को जब हम परमात्मा में घटा रहे हैं तो परमात्मा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए घटाएंगे परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसी ढंग से उसको सर्वव्यापक पिता देखेंगे उसको एक पिता की तरह नहीं देखेंगे परमात्मा सर्वज्ञ है तो सर्वज्ज माता आचार्य के रूप में देखेंगे बाकी माता और आचार्य के रूप में यही बात दुख देने के संदर्भ में परमात्मा कभी भी हमारी हानि नहीं करता वो जो दुख देता भी है तो हमारे हित के लिए देता है सांसारिक माता पिता कभी अज्ञानता से कभी क्रोध के कारण से हमें दुख भी देते हैं हमारी हानि भी कर देते हैं तो जब इन संबंधों को परमात्मा में घटाना है तो परमात्मा के स्वरूप को भी हमें ध्यान में रखना है परमात्मा की उपासना के अंदर उसकी कृपा को सर्वप्रिय माता रूपी संबंध से जोड़कर देखना क्या उसकी कृपा को उसके स्वरूप को छोटा कर देना नहीं होगा क्या अभौतिक निर्मोही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लौकिक मोह आवश्यक है तो जैसा मैंने अभी स्पष्ट किया माता सर्वप्रिय है लेकिन उससे परमात्मा को छोटा नहीं करना है जैसी लौकिक माता है बिल्कुल वैसा ही परमात्मा है ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है परमात्मा को उसकी महानता के साथ ही देखना है उसमें मातृत्व देखना है तो वो अति विशाल अति विस्तृत जन्म जन्मांतर से चल रहा है वो सब देखना है केवल मातृत्व को थोड़ा सा लेना है अनुभव को वहां पर जोड़ना है और उसको परमात्मा के स्वरूप के अनुरूप बना करके फिर चिंतन करना है और परमात्मा तो अलौकिक निर्मोही है तो लौकिक और मोह की कोई आवश्यकता नहीं है संबंध में माता के साथ भी जो संबंध मोहयुक्त है उसको हमें नहीं लेना है पिता आचार्य के साथ यदि मोहयुक्त संबंध है उसको हमें नहीं लेना है शुद्ध रूप में जो मातृत्व पितृत्व आचार्यत्व गुरुत्व होता है उतने उतने अंश को हमें वहां पर लेना है जो मुख्य विषय है ध्यान की पद्धति अभी आपको प्रातःकाल एक एक घंटे की उपासना ध्यान करवाया जाता है धीरे धीरे उस प्रक्रिया को बढ़ाते हुए पूर्णता की ओर ले जाया जा रहा है लेकिन जिनके पास एक घंटे का समय नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए जो वैदिक संध्या नहीं कर सकते हैं जिन्हें मंत्र स्मरण नहीं है उनके अर्थ नहीं आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो जो नया व्यक्ति वैदिक धर्म से जुड़ता है उसे हम अपनी ध्यान पद्धति क्या बताएं? क्या स्वरूप बताएं? या तो हम संध्या को बताते हैं उन्हें क्योंकि संध्या हमारी वैदिक ध्यान पद्धति है और व्यवहार में वो नए व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होती है वो कुछ एकाग्रता शांति चाहता है और संध्या के मंत्र स्मरण कराना प्रक्रिया बताना वो उसे प्रारंभ में सबको नहीं हो पाता है वो उल्टा उसे अरुचि हो जाती है दूसरा उसके पास समय नहीं है इतना हमें प्रारंभ में हमारी ध्यान उपासना का स्वरूप वैदिक स्वरूप उसके सामने प्रकट करना होता है यही बात परिवार में बच्चों पर भी लागू होती है छोटे बच्चों को किस तरह से हम ध्यान की तरफ मोड़ें परिवार में उसमें वैदिक ध्यान पद्धति के प्रति अरुचि ना हो जाए इसके लिए यही ऋषि उद्यान में 11 से 15 मार्च तक एक गोष्ठी आयोजित की गई थी इसी सरस्वती भवन में जहां आप बैठे हैं पांच दिन तक वो गोष्ठी चली थी जिसमें इस क्षेत्र के आध्यात्मिक क्षेत्र के बीस से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे 23 व्यक्ति थे सबने अपने अपने विचार रखे क्या वैदिक ध्यान पद्धति होनी चाहिए प्रत्येक ने अपने विचार रखे अन्यों ने उससे संबंधित जो पूछना था या जो बात ठीक नहीं लगती थी वो खुलकर के बात पूछी गई हैं, उन्होंने उत्तर दिए हैं इस एक बार सबको अवसर मिला फिर सबका सुनने के बाद में फिर से क्या राय बनी तो एक एक बार और को अवसर मिला और उसकी भी खूब चर्चा विवेचना हुई उसके बाद में सब ने मिलकर के सर्वसम्मति से पंद्रह मिनट की वैदिक ध्यान पद्धति का निर्धारण किया जो वेदानुकूल हो महर्षि दयानंद के मंतव्यों के अनुकूल हो व्यक्ति की उन्नति करने वाली हो जो लोग गोष्ठी में थे वो अधिकांश वो थे जो वर्षों से स्वयं भी साधना कर रहे हैं योग शिविर लगाते हैं संध्या उपासना करवाते हैं गुरुकुलों में शिविरों में वर्षों से जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं ऐसे आर्य समाज के मूर्धन्य सन्यासी आचार्य चिंतक उसमें उपस्थित थे तब जो निर्धारित किया गया था वो तो परोपकारी पत्रिका में दिया भी जा चुका है आज हम उस ध्यान पद्धति को समझेंगे वो प्रक्रिया क्या अपनाई गई थी क्या चुनी गई और क्यों चुनी गई और 15 मिनट के लिए आज उस ध्यान पद्धति को भी हम करके देखेंगे आपके सामने पटल लगा हुआ है इसमें पहला बिंदु है स्थिर आसन कोष्ठक में है शरीर की शिथिलता और मन की शांति एक मिनट का इसको पहले यू देखिए आप पहले एक क लिखा हुआ है उधर वो तीन मिनट का है दूसरा खंड है ख वो चार मिनट का है फिर गा है तीसरा खंड है वो सात मिनट का है और अंतिम खंड है वो एक मिनट का है पंद्रह मिनट को तीन खंडों में विषय के अनुसार चार खंडों में बांटा गया है इसको अब इसमें जो क खंड है वो तीन मिनट का है उसने तीन मिनट में क्या करना होता है तो पहला बिंदु है स्थिर आसन आसन ठीक तरह लगा लिया और पोष्टक में है शरीर की शिथिलता आधे मिनट में शरीर की शिथिलता जो संपादित करनी है उनको प्रेरित करते हैं वो शिथिलता का संपादन करना है जैसे आप कर रहे हैं और आधा मिनट मन की शांति के लिए जैसे ही शरीर स्थिर हुआ तो मन को भी अंदर ही अंदर शांत करना ये दोनों कार्य एक मिनट में पूरे उसके बाद में दूसरा बिंदु है ओम व गायत्री मंत्र एक मिनट इसमें एक बार ओम का लंबा उच्चारण करना है और एक बार गायत्री मंत्र को धीरे धीरे बोलना है ये दोनों मिलाकर के एक मिनट में पूरे तीसरा बिंदु है संकल्प और आत्मचिंतन ध्यान के लिए संकल्प मैं इसी इस तरह से आज ध्यान करूंगा और मैं इससे ये ये फल प्राप्त करना चाहता हूं ये एक मिनट के अंदर चिंतन करना है तो ये भूमिका के रूप में क खंड है वो तीन मिनट में पूरा होता है दूसरा खंड है ख चार मिनट का जो श्वास और प्राणायाम से संबंधित है चौथे बिंदु पे समश्वसन लिखा है जैसा कि आपको प्रतिदिन दोनों समय करवाया जा रहा है ये एक मिनट के लिए है यदि हम 10 10 सेकंड 10 सेकंड में लेना और छोड़ना करते हैं तो तीन बार हो पाएगा और यदि हम पंद्रह सेकंड में करते हैं तो दो बार हो पाएगा और यदि हम 30 सेकंड में लेते हैं 30 सेकंड में छोड़ते हैं ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल धीमा करते हुए तो एक बार हो पाएगा ये एक मिनट इसके लिए लेकिन सामान्यतः दस दस सेकेंड का मान के तीन बार ये करना है पांचवा बिंदु है बाह्य प्राणायाम जैसा कि आपको प्रतिदिन दोनों समय करवाया जा रहा है साथ में मन में ओम का उच्चारण मानसिक रूप से वो चलता रहेगा ओम का जब चलता रहेगा इन तीन प्राणायामों में तीन मिनट का समय लगभग दो सवा दो मिनट तीन मिनट का कुल मिलाकर श्वसन और बाह्य प्राणायाम चार मिनट के लिए फिर इसका मुख्य भाग आता है जो ग है सात मिनट का प्राणायाम के द्वारा भी सज्जा की गई है अच्छे ध्यान के लिए इस मुख्य भाग में पहला है जो छठे बिंदु का लिखा है प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय निग्रह आपको करवाया जाता है इंद्रियों को बाहर से रोक करके अंतर्मुखी बना लेना और उसको थोड़ा रोक कर रखना अनुभव बनाना ये एक मिनट के लिए सातवें बिंदु में है प्रणव जप जब, जब इंद्रिय निग्रह हो गया तो ओम का जप और पोष्टक में लिखा है श्वास प्रश्वास के साथ दो मिनट के लिए इसमें श्वास पूरा भर के और फिर श्वास को छोड़ते हुए जब तक पूरा श्वास नहीं निकल जाता है तब तक ओम का उच्चारण करते चले जाते हैं श्वास पूरा निकल गया ओम का उच्चारण बंद हो जाएगा फिर श्वास ले लेंगे और फिर छोड़ेंगे ऐसा करते हुए दो मिनट में जितनी बार भी होता है पांच बार छह बार आठ बार उतना ओम का जप ये श्वास प्रश्वास के साथ में इसमें मन को श्वास प्रश्वास पे रखना होता है अगला आठवां चरण जो सबसे मुख्य है उसमें है धारणा मन को एक स्थान पर टिकाना जैसा कि आपको अभी बताया जाता है करवाया जाता है उसके बाद में फिर ध्यान ये धारणा के लिए बस आधा मिनट का समय धारणा और ध्यान मिला के यहां चार मिनट लगे लिखे हैं धारणा के लिए आधा मिनट अधिकतम एक मिनट फिर ओम का उच्चारण अर्थ के चिंतन के साथ में ओम का उच्चारण तीन प्रकार से किया गया है इसमें व्याख्या लेख में की गई है पहली बार बोल करके लंबा उच्चारण अर्थ का चिंतन चलता रहेगा द्वितीय बार उपांशु जप यानी बिल्कुल धीमी गति से बोलते मंद गति से बोलते हुए मंद स्वर में केवल स्वयं को सुनाई पड़े इतना धीमा और एक बार मानसिक जप इस प्रकार से तीन बार लंबे स्वर में करना है और उसके साथ में अर्थ का चिंतन ईश्वर को सर्वव्यापक मानना ईश्वर को सर्व रक्षक और निर्विकार ईश्वर के बहुत सारे धर्म हैं गुण हैं लेकिन उसमें से तीन को विशिष्ट को या प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए चुना गया कि इन तीन अर्थों पर भावना रखें तीनों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए करवा सकते हैं अथवा किसी दिन एक दूसरे दिन दूसरी तीसरे दिन तीसरी भी कर सकते हैं ये तो थोड़ी थोड़ी देर तीनों को कर लेने का भाव है उपासना के लिए ध्यान के लिए ईश्वर को धन्यवाद ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव आधे मिनट में और थोड़ी देर आधा मिनट मौन बैठ करके एकदम चुप बैठ करके और अंत में एक ओम का उच्चारण और तीन बार शांति ही शांति ही शांति ये करके उस ध्यान को समाप्त करते हैं ये पंद्रह मिनट की प्रक्रिया बताई गई है इस प्रक्रिया को करवाने से पहले इससे संबंधित बातें बतानी भी आवश्यक होती है एकदम कोई आए और सीधा करवा ऐसा संभव नहीं होता है कुछ आधा घंटा एक घंटा इस बारे में पहले बताया जाए बता के फिर इसको करवाया जाए या सिखा के फिर अभ्यास किया जाए सीख के अभ्यास किया जाए आप में से अधिकांश इन विषयों से परिचित हैं बहुत दिनों से आप कर ही रहे हैं इसको इसी विषय में अगली गोष्ठी सितंबर में होगी छब्बीस सत्ताइस अट्ठाइस उसी तरह तीन दिन के लिए वो गोष्ठी रखी इस प्रक्रिया का सब अपना अपना अनुभव कर रहे हैं सिखा भी रहे हैं उससे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता है, उस अनुभव को लेके फिर एक बार बैठेंगे यदि इसमें कुछ संशोधन हुआ तो वो करेंगे एक बात दूसरा ये पंद्रह मिनट से बढ़ा के आधा घंटा करना हो तो कैसे करें और यदि एक घंटा ध्यान करना हो कराना हो तो कैसे किया जाए ये भी उस गोष्टी में विचार किया जाएगा के बाद में फिर एक गोष्ठी और होगी जिसमें वैदिक संध्या के बारे में विचार किया जाएगा किस विधि से की जाए कि कि वो अधिक हो सके वो ध्यान के रूप में जैसे आपको अभी करवाया जा रहा है मेरी जो दृष्टि है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ करवा रहा हूं ऐसे अन्य भी अपने अपने विचार रखेंगे अभी पिछली गोष्ठी हुई थी उसमें प्रातःकाल और सायकाल एक घंटा जो विशेष आए थे उनमें से दस नौ जनों को अवसर मिला था कि वो करवाएं हम लोग बाकी बैठते थे आश्रम वासी भी बैठते थे और वो करवाते भी थे जो उनको वहाँ प्रस्तुत करना है उसको उन्होंने कईयों ने करवा करके भी बताया इसी तरह से संध्या के बारे में भी जब गोष्टी होगी तो सब अपना अपना प्रस्तुत करेंगे मेरे को प्रस्तुत करना होगा तो मैं वैसे प्रस्तुत करूंगा जैसे आपको अभी करवा रहा हूँ इसी तरह सब अपना अपना प्रस्तुत करेंगे सब विशेषज्ञ उनको देखेंगे और उसके बाद में फिर एक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि वैदिक संध्या को किस तरह से किया जाए अधिक लाभदायक हो रुचिकर हो और सतत चलती रहे ये प्रक्रिया प्ररोपकारिणी सभा के तत्वावधान में यहाँ पर आगे होती रहेगी आप लोगों तक उसका लाभ परोपकारी पत्रिका के माध्यम से अथवा शिविरों के माध्यम से आगे आपको मिलता रहेगा तो अब 15 मिनट के लिए इस ध्यान का आपको उदाहरण के रूप में करवाया जा रहा है आप लोगों को जो अनुभूति बने आप लोग इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया सुझाव देना चाहें तो आप लिख करके और डब्बे के अंदर दे सकते हैं अभी या बाद में घर पे जाके भी आप अभ्यास करें इसको आपको कोई अनुकूलता प्रतिकूलता लगती हो आप उसे अवगत कराएं उस पर फिर विशेषज्ञ लोग और विचार करेंगे उपासना तो के लिए आसन लगा लें आसन की स्थिरता शरीर को शिथिल कर दे एक एक अंग को स्थिर और शिथिल बना मन को शांत करते हैं। उच्चारण गायत्री मंत्र sa re ta कार अणुस्वरूप चेतनात्मा अपने शरीर प्राण मन और बुद्धि की संपूर्ण शक्तियों के साथ ध्यान के लिए तत्पर हूं इस काल में मैं अपने पुरुषार्थ को मात्र ध्यान करने में ही लगाऊंगा आपकी कृपा से ध्यान को सिद्ध कर सकूं, जिससे कि मेरा जीवन निर्विकार हो जीवन में सुख शांति बढ़े मेरी शक्ति सामर्थ्य बढ़े और मैं जीवन में सफल हो सकूं। समन गहरा लंबा लय पत्थर श्वास लें और छोड़ें प्राणायाम तीन बाह्य प्राणायाम कर लेस को अंदर भरें, तेजी से श्वास को बाहर छोड़ दें, दे लगाएं, पेट को थोड़ा सा अंदर पीछे नीच लें, श्वास को थोड़ी घबराहट होने तक बाहर ही रोके रखें सामर्थ्य पूर्ण होने पर श्वास को अंदर भर लें लेलपन छोड़ दें एक दो सामान्य श्वास लेके इसी प्रकार दूसरा और तीसरा बाह्य प्राणायाम कर लें में ओम का उच्चारण चलता रहेगा मानसिक ओम प्राणायाम पूर्ण होने पर प्राणायाम का प्रभाव मन पर देखें प्रत्याहार का संवादन इंद्रिय निग्रह विषयों से हटाकर मन को अंतर्मुखी कर लें, इंद्रिय किसी बाह्य विषय की ओर न जाए मन को निराकार परमात्मा में टिका दें इंद्रियां भी तद अनुरूप होकर के रहें प्रत्याहार को बनाए रखते हुए ओम का जब श्वास प्रश्वास के साथ प्रथम बार बोल के दूसरी बार उपांशु और तीसरी बार मानसिक मन में ईश्वर को सर्वव्यापक निर्विकार और सर्वरक्षक रूप में देखते रहे श्वास भरें गति से ओम बोलेंगे श्वास कर लें मानसिक रूप से ओम का उच्चारण लंबा श्वास निकलने तक श्वास भर लें और सामान्य श्वास रखें अर्थ का चिन्ह सर्वव्यापक ईश्वर कण कण में व्याप्त परमात्मा मेरे चारों ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब ओर परमात्मा मेरे अंदर भी परमात्मा मेरे निकट परमात्मा मेरे से दूर दूर तक सब और दूर दूर तक परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा सर्वरक्षक है की रक्षा कर रहा है सदैव रक्षक है मैं भी भी रक्षा कर रहा है सर्वव्यापक सर्वरक्षक परमात्मा निर्विकार है विकार से रहित है अत्यादि क्लेशों से रहित है दोषों से रहित है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता निर्विकार नित्य परमात्मा मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखें अर्थ का चिंता सर्वव्यापक परमात्मा में मैं निराकार आत्मा डूबा हुआ हूँ सर्वरक्षक परमात्मा की रक्षा में मैं अपना जीवन चला पा रहा हूँ निर्विकार परमात्मा को मैं निर्विकार होके पाना चाहता हूँ निर्विकार परमात्मा की सन्निधि निकट मुझे निर्विकार बना देगी से रुकेंगे धन्यवाद और कृतज्ञता का ज्ञापन परमात्मा से परमात्मा के ध्यान से प्राप्त पवित्रता सुख शांति संतोष के लिए परमात्मा को हार्दिक धन्यवाद करें कृतज्ञता प्रकट करें हे परमात्मा देव आप ही मेरे सच्चे पिता हैं आप ही मेरे सच्चे गुरु और प्रेरक हैं मैं जो अभी ध्यान का अभ्यास कर पाया हूं, यह सब आपकी कृपा का ही परिणाम है यह सब आपको ही समर्पित है हम सब आपकी प्रसन्नता चाहते हैं कुछ देर के लिए मौन का अनुभव कीजिए गहन मौन में स्थित शांति को अनुभव कीजिए पंद्रह मिनट का ध्यान आपने अभी किया सत्यप्रकाश के सातवें समोल्लास में शी दयानंद ने कुछ आधारभूत बातों को बना के कहा उस प्रक्रिया में उन्होंने आसन लगाने का फिर प्राणायाम करने का फिर धारणा का का, फिर परमात्मा में डूब जाने का समाधि का इन सब का एक ही अनुच्छेद है लेकिन ये तत्व वहां विद्यमान है और फिर लिखा है कि जो इस प्रकार से शुद्ध रूप से परमात्मा की उपासना करते हैं यदि आठ प्रहर में एक घड़ी भी ऐसी उपासना करते हैं तो नित्य उन्नति प्रगति को प्राप्त होते हैं चौबीस घंटे में आठ प्रहर गणना की जाती है प्राचीन पद्धति से एक प्रहर अर्थात तीन घंटे तो रात्रि के चार प्र और दिन के चार प्रहर ऐसे आठ प्रहर आठ दिया चौबीस चौबीस घंटे आठ प्रहर के होते हैं तो मैसी लिखते हैं आठ प्रहर में जो एक घड़ी भी इस प्रकार ध्यान करता है एक घड़ी का मतलब है चौबीस मिनट एक घंटे में ढाई घड़ी होती है चौबीस दुनी अड़तालीस और बारह साठ मिनट एक एक पूरे दिन में तीस घड़ियां होती हैं नहीं साठ घड़ियां होती हैं बारह घंटे में तीस घड़ी बारह घंटे में तीस घड़ियां होती हैं एक घंटे में ढाई होती है तो बारह दुनी चौबीस और छह तीस पूरे दिन में चौबीस घंटे में साठ घड़ियां होती है तो एक घटी का मतलब चौबीस मिनट तो मैटी लिखते हैं यदि कोई इस विधि से अर्थपूर्वक भावनापूर्वक आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और शुद्ध स्वरूप परमात्मा का मन में रखते हुए ध्यान करता है तो उसकी निरंतर प्रगति होती जाती है किस प्रगति की वो बात कर रहे हैं वह आध्यात्मिक प्रगति इतना भी कोई कर ले चौबीस मिनट भी अगर कोई ठीक ढंग से कर ले तो उसका पूरा दिन अच्छी तरह चलेगा और जो अधिक कर सकते हैं वो उतना अच्छा है क्योंकि तो स्वामी दयानंद जी ने दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि जो मुक्ति को पाना चाहते हैं मुमुक्षु लोग वो प्रातःकाल और सायकाल एक घंटा ध्यान न्यूनतम करें शीघ्रता से मुक्ति को पाना है शीघ्रता से अपने संस्कारों को ठीक करना है तो एक एक घंटा लगाने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन जो एक घंटा नहीं भी कर सकते 24 मिनट भी जो बैठता है प्रगति तो उसकी भी होगी उसका पतन नहीं हो सकता वो नीचे नहीं गिरेगा लेकिन जो ध्यान उपासना नहीं करते हैं इतने जागरूक नहीं रह पाते हैं जीवन के उद्देश्य के प्रति मानव जीवन के प्रति तो वो फिर कुछ भी जीवन में करने लग जाते हैं तो जीवन में मनुष्य जीवन को पाके भी वो उन्नति नहीं करते अवनति करके जाते हैं, अधिक पाप कमा करके जाते हैं, और बंधन में आ जाते हैं, तो कम से कम 24 मिनट अगर हम कर रहे हैं तो प्रगति तो हमारी होती रही और यदि हमारी प्रगति नहीं हो रही है इसका मतलब है चौबीस मिनट की उपासना हम ठीक ढंग से नहीं कर रहे ध्यान हम ठीक ढंग से नहीं कर रहे और समय है एक एक घंटा एक घंटे से भी अधिक जितना लगा सकते हो उतना लगाना चाहिए तो आज का ध्यान की विधि का विषय यहीं तक रखते हैं अपनी मानसिक आंतरिक स्थिति को बनाए रखते हुए थोड़ी देर के लिए ठहर लीजिए निवृत्त हो लीजिए अगली कक्षा के लिए दो मिनट पहले उपस्थित हो जाएंगे तो स्थिति बनाए रखते हुए दृष्टि को नीचा रखते हुए आगे के लिए चलेंगे ओबोषा